रोशन इक्तीसवा भाग जे बी एस हालडेन अठारह सौ बयानवे से उन्नीस तक यह सच है कि कुछ मायनों में मैं एक विश्व नागरिक हूं, पर मैं थॉमस जेफरसन के इस मत से सहमत हूं कि हर एक नागरिक का एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह अपने देश की सरकार को परेशान करता रहे ये बात श्रीमान जे बी एस हाल ऐसी कहा गया जॉन बर्डन सेंडरसन हॉल्डन आधुनिक विज्ञान जगत के सबसे बड़े झकियों में से एक थे वे स्वतंत्र प्रतिभाशाली मजाकिया और बिल्कुल अनूठे थे उनके पिता ऑक्सफोर्ड में शरीर क्रिया विज्ञान के प्राध्यापक थे और पिता के सहायक के रूप में उनका विज्ञान का शिक्षण शुरू हुआ सफेद चूहे पालते हुए ग्रेगर योहान मेंडल के के अनुवंशिकी सिद्धांतों का ज्ञान उन्हें बचपन में ही हो गया था। अपने बचपन के बारे में हार्डिंग ने लिखा मेरा बचपन धार्मिक शिक्षण से पूरी तरह मुक्त था घर में धर्म की बजाय विज्ञान और दर्शन का माहौल था बचपन से ही हमारे घर में ज्ञान विज्ञान का सामयिक चिंतन मेरे लिए उपलब्ध था इसीलिए ना तो आइंस्टीन की बातें मेरे समझ के बाहर हैं और ना ही फ्रायड की बातों से मैं थर्राता हूँ अपनी जीवनी में मैंने युद्ध में भाग लिया और इंसानी स्वभाव के वे पक्ष देखे जो आम बुद्धिजीवी नहीं देख पाते एक वयस्क के रूप में मैं जीव विज्ञानी हूँ और दुनिया को एक अनूठी दृष्टि से देखता हूँ जो मेरे ख्याल से पूरी तरह भ्रामक भी नहीं है हाल ने अपने शक्तिशाली शरीर पर तमाम तरह के प्रयोग करके अपनी पारिवारिक परंपरा को कायम रखा एक प्रयोग में उन्होंने के कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए काफी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक आम्ल पी लिया था एक अन्य प्रयोग में उन्होंने कड़ी वजिश करके अपने फेफड़ों में पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव मापा था पढ़ाई समाप्त करने के बाद हार्डन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आनुवंशिकी और जीवसंख्यकी पढ़ाना शुरू किया जनसंख्या आनुवंशिकी की, की नींव रखने वाले तीन दिग्गजों में से एक हार्डन थे इस मामले में महत्ता में उनकी गणना आर ए फी की अवधारणाओ का उपयोग करना हॉल की मेधा का कमाल था इससे मेंडल की आनुवंशिकी और डार्विन के विकास क्रम के बीच संश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ जो आधुनिक जीव विज्ञान का आधार है आनुवंशिकी के अलावा हार्डन ने जीव विज्ञान रसायन विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शोध किए साथ ही उन्होंने इतिहास और राजनीति पर भी खूब लिखा